कि शराचार्यवरायन शुक्रभाष पुनः पुनः ईश्वर गुरू विभागि व्योम पर्याप्त देखिमूर्त न शांति शांति शांति आज ठीक है पवित्र सदना हो गया अष्टम शुक्र हो गया नवम चलेगा नवम माया वीश्वर से जन्म न वास्तव जगत पिता कर्म नगत ज्ञानत दर्शयन ईश्वर का जन्म वास्तव में मायामय है तो जगत परिपालन परिपाल का ही अन्य का नहीं है ऐसे जानने वाले है सेव सेव ये कैप्ति सेपक्ष प्रत्यवा दो जन्म जन्म कर्म सीमे मेहमो वेत्ति तत्व तेहमु पुनर्जन्मे नईति माने सोर्जुन जन्म कर्म च दिव्य एवं यो तत्व तेती मेरा जन्म और कर्म दिव्य है जन्म भी दिव्य है मे है कर्म दिव्य है जन्म वास्तव एवं यो तत्व तवे ठीक जानता है देहम तुनर्जन्म तो न एति माम एति साम एति मुझे प्राप्त कर लेता है पुनर्जन्म भाग नहीं करता है जन्म जन्म माया जन्मारूप कर्म चाधुपरीतरना दिव्य अलौकि अतम ऐश्वर ईश्वर सही काम इस, का इस प्रकार जो जानता है यथोत्था थी मायामय कल्पित आवत जन्म कर्म जो कल ये ठीकता है तत तत्व यथावत ठीक नि वेदन से यथावत्म वेद्य जन्मदि उत्तरूपा नतिवर्ति ज्ञान यथावत कैसे होगा विद्या वेद्येय जन्मादि जिस प्रकार कहा गया ऐसे जन्म है तो यथार्थ ज्ञान होगा वेद्य जन्माद उत्तरूपा नवर्ति जो कहा गया जन्मादि दिव्य है, है मयामय है कर्मे साधु इसको ठीक जानता है उसके अतिक्रमण करके विद्या वस्तु को अतिक्रमण करके यदि ज्ञान होगा तो ज्ञान ब्रह्म हो जाएगा विद्या वस्तु जो है उसको ठीक जानना जिस प्रकार है इसे जानना तो ज्ञान यथार्थ तो होगा और विद्या वस्तु जैसा है रज है उसको सरपत में जान गया अन्य रूप से जान गया तो वेदन यथावत नहीं होगा इसलिए यहाँ भी विद्य जन्मादमी जैसे कहा गया है माया है और रूप जय का साधु परित्रनाद रूप है उसको अतिक्रम नहीं करके जैसा ही है ऐसा ही जो जानता है तो ज्ञान यथार्थ होगा तो तत्व यथावत जानता है तो उसका फल है देहम त्यक्ता देहम त्यक्ता पुनर्जन्मत्पत्ति जन्नुं। पुन पुन फिर पुनर्जन्म को नई थी न प्राप्त करता है नई थी न प्राप्त नाम करता आगे तथा मुझे प्राप्त करता है तो समुक्त हो जाते अर्जुन टीका में यदि पुनर्भगवत वास्तव जन्म साधु परिपालन, साधु जन परिपाल अन्य से कर्म क्षत्रिये विवक्ष्य थे तथा तत्व परिज्ञान प्रयोग जन्मादि संसार दुर्वार यदि ऐसा किसको ज्ञान है ये दोष बताया भगवत वास्तवों जन्म जन्म वास्तवों की समझ है साधु परिपाल अन्य किसका कर्म है भगवान का वास्तव जन्म है वास्तव कर्म है असाधु जन परिपाल किसके दूसरे का कर्म है कोई क्षत्रिय का ऐसा मानेंगे तथा तत्व परिज्ञान प्रयुक्त तत्व से अपरिज्ञान तत्व अपरिज्ञानम येगा प्रयोजक उससे प्रयुक्त होगा जन्म आदि संसार उसका वारण नहीं कर सकते दुर्भारह क्या अभिप्राय प्रस्तुत मुख्य मार्ग से नूतनते व्यवस्थित तमासख्या तो परिहार थे अभी क्या कर रहे हैं मुख्य मार्ग जो प्रथम चल रहा है विचार ये नूतन है व्यवस्थित नहीं है ऐसे कुछ कहते कोई आकर अपने अन्य प्रकार कहेंगे ऐसा संक्रांत से परिहार करते है नहीं मुख्य मार्ग इधानी प्रभुता ये मुख्य मार्ग जो उपदेश में करता है इधानी प्रभुता अभी कोई कुछ बता दिया अपने कल्पना कर दिया फिर कोई हम दूसरे प्रकार रहेगा ऐसा नहीं कितरी पूर्वम अपी ये पूर्व में भी जैसे था ऐसे ही इसलिए जो शास्त्र में है प्राचीन पहले से जैसा है उसी प्रकार ही उससे अन्य प्रकार को ही कहे की वो सब आज तक जो कहा गया ठीक नहीं हम कुछ ठीक बताएंगे वो सब भ्रांति जैसे शास्त्र में प्राचीन है उसी परंपरा से ऐसे ही यदि कोई उपदेश करता है शास्त्र सम्मत ही प्रामाणिक ग्राह्य शास्त्र विरुद्ध है तो त्याज्य कुछ भी होने पर इसलिए भगवान भी कहते हैं कि ये उपदेश में अभी कर रहा हूँ नहीं ये पूर्व मी पहले ये परंपरा से प्राप्त है दृढ़ विश्वास निश्चय करने के लिए नहीं तो भगवान का उपदेश होने भी भगवान कहते पहले भी है पूर्व मी वीतराग भय वीतराग भय क्रोधाग्रोध मन्मया मुश्रिता भावो ज्ञान तपसा भावो ज्ञान आगता रागस् भयच क्रोधस् राग भय क्रोध बीता ते येतरागभ राग भय क्रोधन भिख मन्मया मन्मयपये मन्मया ज्ञानी माम उपाश्र मामेव परमेश्वर आश्रीते केवल अहमसी ब्रह्म ज्ञानेस्थ ज्ञान तपसा पूर् मधुरावम आगता मेरे को तो ले ज्ञान रूप ज्ञानी तपे राग भय रागस्य भयं च क्रोधश्च राग भय क्रोध बहुरी बीता का ये ते राग भय क्रोध मनमया मनमय क्या है ब्रह्मविद टीका में मनमयत्व Manmahe, तो मद्वाव गमा, मद्वाव न, तो Manmahe, मद्वाव गमन मन्मयम मध्भावन अति दर्शे मन्मये मध्वावगमन मध्भाव आगता मन्मये तो मध्भा आगता तो से ये होगा ये दखाते पुनृति और का मागता मेरे को प्राप्त करते ब्रह्मभेद ब्रह्म आत्मन भिन्न भिन्ना भिन्न वह वेद ब्रह्मण वेदन व्यावर्त ब्रह्मो को अपने से भिन्न रूप से ज्ञान आत्मा ने भिन्न चैन वो ठीक नहीं आत्मा से भिन्नता अनात्मा है ब्रह्मो को ऐसा जानता है तो वो ठीक नहीं अब भिन्ना भिन्न चैन कोई भास्कर आदि मत है भरपूर पर अभी कुछ ना कुछ कहते है वो भिन्न भी है अभिनवी ऐसे जानना है ठीक नहीं ईश्वर अभेदर्शन मन मया ब्रह्मविदा कैसा ईश्वराभेदर्शन अहमद सिंह ब्रह्म ऐसे ज्ञान अभिदो दर्शन है न समुचित कर्मानुष्ठान प्रत्यादृष्टि तो अभैद उदर्शन सिंह ब्रह्मो उसके साथ कर्मानुष्ठान भी करे कोई कहते ज्ञान कर्म समुचय चाहिए इसका भी करता करते महाम उपासित मन में महाम एवं उपासित महाम परमेश्वरम उपासित उपासिता, उपासिता।, उपासिता।, उपासिता, उपासिता आशित है के उपर आशी तक कैसे है जिससे जो ईश्वर परमेश्वर आशीत कैसे होगा केवल ज्ञान अनुष्ठा और कुछ नहीं आम सिंह उसी निष्ठा स्थिति उसमें बराबर और कुछ नहीं अन्य कोई साधना नहीं उसी स्थिति जाने पर तद उपाय श्रेतो में विषय थी उसके उपाय परमात्मा में कैसे के केवल ज्ञान निष्ठा ही भावो का के ज्ञान तपसा ज्ञान में वो चपह इति ज्ञान तपह ज्ञान कौन सा ज्ञान लेना है परमात्मा विषय परमात्मा विषय ज्ञान से त्ञान तो परमात्मा विषय परमात्मा विषय ज्ञान ही तपे तेना ज्ञान तपसा पूता अन्य तप तसिद्ध तो। सबसे है एक ब्रह्म ज्ञान रूप तब यहाँ लेना अब कहीं मनुष्य इंद्रियाण से एकाग्र परम तप इंद्रिया मन के एकाग्रता परम तपे ज्ञान तप विभिन्न प्रकार तपके गई तो ये श्रेष्ठ है ज्ञान रूप तब उससे पूता हो पराम शुद्धि ग्यंत तो शुद्ध को कर ईश्वर मोक्षर सामन भाव लक्षाशुद्धस्व ब्रह्मस्वूप नाम उपासन स ज्ञान तपसा पूता किमर्थम पुण्योच माम उपासित तो कह करके तो कह रहा केवल ज्ञान अनिष्ठा था केवल ज्ञान अनिष्ठा ऐसा कहने, तो कहने के बाद फिर ज्ञान तपसा पूता मध्वागता ये किसलिए कहा पुण्यवती कहते इतर तपोनिरपेक्ष ज्ञान अनुष्ठा इत लिंग ज्ञान तपसा इति विशेषण मैया माम उपासिता कहने के बाद ज्ञान तपसा ये विशेषण देने का अभिप्रिय है इतर तपोनिरपेक्ष ज्ञान अनुष्ठा इस समय जब ज्ञान निष्ठा है आम ब्रह्म ब्रह्म कार वृत्ति प्रभाव लगातार चल रहा है तो इतरता तो पर क्या अपेक्षा नहीं है अन्य जितने तब कोई तब की आवश्यकता नहीं ज्ञान तप जब ज्ञान प्रभा है वो ज्ञान निष्ठा ही अन्य तपन निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा यही विशेषण परमात्मा प्राप्ति के लिए इसका लिंग ज्ञापक ज्ञा तो है शब्द सामर्थ्य ज्ञान तपूप विशेषण सामर्थ्याग ये निश्चय होता है अन्य निरपेक्ष केवल ज्ञान ही मदभाव में है ईश्वर सर्वेभ्य मुख्यम प्रयती चेत यदि सर्व को मुख्य देंगे तो फिर ये विशेषण बीतरायो भय प्रथा मनमया ये सब विशेषण व्यर्थ होगा यदि सब को नहीं देते यदि तो दे वो मुख्यमंत्री ऐसे कुछ लोगों को जो ज्ञान तप है करने वाले मनमयराग को ही देते सबको नहीं देते राग आदि मत फिर राग देशादी वाले हो गए और जो राग भय को रहे माँ विश तो ब्रह्मनिष्ठ है उनको तो मुख्य देते अन्य को नहीं देते तो उनके प्रति राग अन्य के प्रति द्वेष राग आदिमत जिसमें राग द्वेश है ईश्वर क्या है हम लोग जैसे होगी अनिश्वरतापति ऐसा शंका करते हैं तबतरी राग देश हो हम भी फिर राग देश होगा या नहीं के आत्मभाव हम प्रे न सर्वेभ्य जो भीतर आगे भय कर दे, उनको तो देते ही आत्मभाव देते अन्य को नहीं देते हैं। तो उनके बुद्धिराग अन्य केवा के देते आत्मभाव और न सर्वेभ्य ऐसा संक्रमण से हैं ये मुमुक्ष ज्ञान संपादन द्वारा पर ज्ञान संपादन के द्वारा मोक्ष देते है फलांतरार्थी अन्य फल चाहते हैं अनुश्वर चाहने पर भी नहीं दे सकते नहीं देंगे अन्य फल चाहता है तब तु उपाय अनुष्ठान है ना तब तदव दी जो अन्य चाहता है तो उसको दूसरे उपाय अनुष्ठान कराएगा वही फल देंगे इतना से राग देशो इतनी परिवर्तन राग देश नहीं जो चाहता है उसको इसे हैं? तो देते हैं, यूजास्वी से उच्य ये ये मनुष्यः यहां प्रपद्य भजम्यहम नम वर्तमुर्त मनुष्य पाथसवश ये साधका नाम यथा प्रपजनते यथा ये, ये न प्रकार ये न प्रयोजन है जिस फल इच्छा से भजन करते हैं तांस आम वजन उनको इसे अनुग्रह में करता हूँ जैसे चाहते उसे फल दे करके अनुग्रह करता हूँ सर्वश मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते थे और सब मेरे मार्ग है को अनुवर्तन करते जो फलार्थी हो उसे हो सब मेरे मार्गन में अनुवर्तन करते जो जैसे चाहते उनके ऐसे फल देते हैं ये यथागत ये न प्रकार ये न प्रयोजन है निस प्रयोजन ऐसी जिस फल की इच्छा से नाम प्राप्त मेरा भजन करते हैं प्राप्त तथे फलदारे नजानी उनके ऐसे फल दे करके उनके बजानी क्या अनुकूल ऐसा मोक्ष प्रति यदि फल चाहते मोक्षा नहीं चाहते मोक्ष दोनों एक साथ नहीं होगा मोक्ष चाहते थे और कुछ तो नहीं चाहो और कुछ चाहते तो मोक्षा तो नहीं चाहो मोक्ष पीछे अपना पट जाएगा मोक्षित्व क्यूँकी एक व्यक्ति मोक्षित्व और फलार्थित्व दोनों नहीं हो सोता है स्पष्ट करते हुए कहामुक्षित्व च युगत संभव नहीं हाँ पहले फल चाहता था फिर वैराग्य हो गया तो ये तो संभव है क्रम से फलार्थी था कथा प्रवचन करने के लिए स्वर्ण करना शुरू किया साथ फिर तो साथवण करने पर देखा व्यक्त है हुआ। वो तो संभव है एक साथ में मोक्ष भी चाहिए और फल भी चाहिए दोनों संभव नहीं इसलिए साधक को पहले निश्चय करना चाहिए मुझे क्या चाहिए मोक्ष चाहिए या अन्य फल चाहिए मोक्ष के साथ रखे मोक्ष मिले ज्ञान हो जाए और जितने भी निंदा कष्ट रोग सर्रमी में पीड़ा कुछ भी हो जाए एक परमात्मा प्राप्ति ज्ञान हो जाए निक सामने रखे और दूसरी तरफ परमात्मा प्राप्ति नहीं और सम्मान धन संपत्ति ख्याति सब कुछ पर्याप्त है किन्तु परमात्मा प्राप्ति नहीं वो सामने निकिति रहकर करके किस तरफ हो जमा दिखे क्या चाहते वो बारह बारह मन से पूछो चाहते क्या इधर चलना है तो संसार सुख नाम ख्याति संपत्ति इसको पीछे करो और यदि इसको चाहते हो तो मुख्य पीछे हो गया एक तरफ पूर्व की ओर देखो पश्चिम पीछे हो जाएगा पश्चिम की ओर देखो तो पूर्व पीछे हो जाएगा और दोनों ही एक साथ कोई देखना चाहे पूर्व भी और पश्चिम भी तो दोनों के नहीं देख सकता है एक तरफ करके निश्चय करके एक तरफ चलो एक कश्य में फलार्थी तो न युग पता नहीं हो तो सकता है ठीक है नहीं मुक्ष नाम ईश्वर अनुसारित फलांतरार्थी नाम कुतस्प अनुसारित मुक्त तो ईश्वरानुसारी है जो अन्य चाहते सारी फल चाहते हो वो ईश्वर अनुसार कैसे होंगे करते सब फल परमात्मा ही देंगे ब्रह्म सूत्र फलम अथ उपपत्ति फलम अथ उपपत्ति यज्ञ दान तथा आदि कुछ भी करते हैं कोई कुछ करता है सत्कर्म फल परमात्मा ही देंगे जैसे देवता की पूजा करता है दान ब्राह्मणों को करता है सेवा कहीं पिता है गुरु की सेवा करता है कर्म कुछ करता है जो कुछ करता है फल परमात्मा ते न्याय न फल से ईश्वर आए तो आप सतकर्म का फल पाप का फल भी देते ईश्वर के अधिन है और वो उसके लिए रखे पाप फल देने के लिए ये हमारा भवन है, है दंड देने के इस लिए इसलिए सब तद अनुवर्तित्व आवश्यकम उसके ही मना वर्तमान वर्तनते मनुष्य भगवत वचन भागिना सर्वेशाव कैवल्यम एक रूप की निकलिये जो भगवत वचन के अनुसार चलते है सबको एक प्रकार का बल्ले मुख्य क्यों नहीं ऐसा अनुग्रह करते थी थी और नहीं अभ्य निश्चय प्रार्थना वैचित्र से क्यों नार्थना विचित्र कोई दोनों के साथ मांग सकता है बहुत लोग का तो मोक्ष चाहिए और ये भी थोड़ा चाहिए अभ्यय भी चाहिए और इसलोक भी पूजा ख्या धन सम्मति हो जाए और मुख्यतः दोनों प्रार्थना वैचित्र दोनों ही कोई बुद्धिमान दोनों ही चाहिएगा एक आसंख्य आसंख्या पर्याय असंख्या दीर्घ कर अपर्याय अवग्रह पर्याय तद अनुपत्नी साधई थी अपर्या दोनों नहीं हो सकता है पर्याय से तो होगा पहले कोई नाम ख्याति के पीछे लगा फिर वैराग्य हुआ मुख्य चाहता है तभी तो एक साथ दोनों नहीं हो सकता है अपर्यायण तद अनुपति फलार्थी तो एक साथ नहीं होगा दोनों कोई चाहता है बुद्धिमत्ता नहीं नाम फलार्थी नाम विभाग स्थिति ये विभाग हो गया एक तरफ फलार्थी की तरफ इसलिए अपने आप को देखे किस कोटि में रहना मुमुक्ष कोटि में रहना या फलार्थी में रहना अनुग्रह विभाग फलित महारा अनुग्रह का विभाग हो जाएगा अतः ये फलार्थी स्थान फल प्रदान रहना परमात्मा जितने साधन भोजन करता है इस जन्म में प्रायदय नहीं नाम ख्याति संपत्ति प्राप्त तो करने के लिए अभी जितने साधन प्रदर्शन करेगा आगे प्राप्त तो करेगा अभी कोई चाहता है अब द्वितीय अवस्था बने के लिए द्वितीय अवस्था कितने बनेगा अभी नहीं प्राप्त तो करेगा तो, तो आगे प्राप्त तो करेगा इसलिए जो चाहता है उसके फल प्रदान करेंगे प्रायद्देन तो इस जन्म में प्राप्त होगा नहीं तो आगे होगा कर्म है प्राप्त होगा और कर्म नहीं है तो ऐसे प्राप्त होगा कभी तो कोई राजा बन जाता मनुष्य में और कोई बंदर का भी नेता होता है उनके भी नेता होता है वो भी आगे दौड़ेगा वो ऐसा रखेगा आगे पीछे चलेगी, और कर्म जैसे ऐसे कर्म, कर्म उसके अनुसार ज्यादा बनेगा ये यथोथकारी नत्न तो तो अपरार्थी ना मुख्य वस्तः तो शास्त्र भी तो कर्म करते और फल नहीं चाहते मोक्ष चाहते और खाली मोक्ष चाहेंगे ये अथोथ कार्य नहीं है शास्त्र भी तो कर्म साधारण नहीं करेंगे हमको मुख्य मिल जाए वो नहीं होगा यथो तो करना है और कर्म लगी इच्छा नहीं करते मोक्ष चाहते, तो तो चाहते तो उनको ज्ञान प्रदान है उनको ज्ञान के द्वारा मोक्ष दे ये ज्ञानी ना संन्यास ना मोक्ष ज्ञानी है स्नार्तः संन्यास करके स्थित है मोक्ष चाहते तो उनको मोक्ष प्रदान है न अनुग्रह करते तथा आर्थ अनार्थ हरण आर्थ जो कष्ट प्राप्त करते उनके आर्थिक दुख अपहरण करके उनको भी अनुग्रह करते एवं यथा प्रपद्यंते ये तांस तथे वजन इस प्रकार जो जैसे चाहते जिस उद्देश्य से जिस प्रयोजन से भजन करते उनके ऐसे अनुग्रह करेंगे ऐसे में परमात्मा को के कोई राजनीति से टीका फल प्रदान न अनुगुल सबको फल देने देकर के अनुग्रह करते नित्य नैमितिक कर्मानुष्ठायी नामे फलार्थी तभागि विमुक्ष्य कथम ते स्व अनुग्रह नित्य अनमित्ते का कर्म अनुसार करने वाले ही फलार्थी तो है सती चाह फल भी नहीं चाहते नित्य नमित का कर्म करते फल नहीं चाहते सती चमुहक्ष सती चती चमु मुख्यत्व ते थे स्वग्रह की इच्छा है नित्य नमित कर्म करते अब फल नहीं चाहते मोक्ष चाहते उनके लिए क्या अनुसार करेंगे क्या उनको करें। यथोत है फल नहीं चाहते अनुग्रह ज्ञान दे करके अनुग्रह करते ज्ञान प्रदान है न भजानी इसके साथ उत्तर संबंध भजानी का था, था अनुग्रह में अनुग्रह करता संति के त्य सर्व कर्माण ज्ञानी न सर्व कर्म कर्म फल की इच्छा त्याग करके सर्वेक्षण त्याग करके ज्ञानी सन्यासी मोक्ष में व अपेक्ष केवल मोक्ष परमात्मा को ही चाहते और कुछ नहीं तेस अनुग्रह प्रकार स्पष्ट करते प्रकट रही ये ज्ञानी मुमुक्षको मोक्ष प्रदान करके अनुग्रह करते आरता संत ज्ञान आदि साधना अंतर रहता अर्थ कष्ट पीड़ित है ज्ञान के साधना फल स्वर्ग आदि साधन नहीं चाहते वर्तमान कष्ट दूर करेंगे भजन करते भगवंत में आर्तिम अपहर तुम अनुर्तन आरती कष्ट को अपहरण करने के भगवान का भजन करते ऐसे कुछ लोग बहुत कष्ट प्राप्त करते उसके कष्ट दूर के भजन करते भगवत अनुग्रह विशेष दिखाते तथा उनके प्रति भी आरती हरण अनुणा पूर्वाधव इस प्रकार ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते भजामि इति इति यथा ये प्रपथ्य प्रपद्य भगवत तो अन्ग्रह निर निवारये अन्य कोई नहीं भगवान के अनुग्रह किए न पुनः रागदेश मोह नि कंचित भजाम यह नही राग किसके प्रति राग किस के प्रति देता है मोह के कारण ये नहीं अपने अपने जैसे भजन करते उनके अनुसार ही हमको उनको अनुग्रह करते फलार्थित मुमुखे तो जनता भगवत अनुसरण आवश्यक उत्तरार्थम कोई फल चाहता है तो भगवान अनुसरण करना चाहिए उसके अनुसार करना चाहिए मुमुख तो भी भगवत अनुसरण आवश्यक सर्वथा सर्वथा सर्वावस्थ से मम ईश्वर से वर्तन मार्ग अन्वर्त मनुष्य ईश्वर का मार्ग में सर्वावस्था में हूं उसका ही मार्ग अनुवर्तन करते मनुष्य अर्थात जो जैसे चाहता है ठीक में सर्वावस्था तेन तेन आत्मना परमात्मा ही सर्वत्र सर्व स्थित है मार्गो ज्ञान कर्मरक्षण ज्ञान लक्षण कर्मरक्षण तो ही मार्ग है मनुष्य दे ग्रहण क्या है मार्गम अन्वर्तनते मनुष्य मनुष्य ग्रहण आज इतर ईश्वर मार्ग अनुवर्तित परिधा से आसंख्या मनुष्य ग्रहण करने से ईश्वर मार्ग अनुवर्तन करने वाले रहने का नहीं होगा निषेध हो जाएगा ऐसा संक्रांत से कहते में यद फलार्थतया कर्मणि अधिकृता ये प्रयत्न थे ते मनुष्य आवचंद यहाँ मनुष्य शब्द से जिस फल की इच्छा करते हुए कर्म में अधिकारी होते हुए प्रयत्न करते है उनको मनुष्य साधक कहा गया जो साधक है जिसे कर्म में अधिकारी हो करके जिस फल की इच्छा करते हैं करते है वो जैसे चाहते हैं फल ऐसे प्राप्त करेंगे सर्व प्रकार मम मार्ग अनुवर्तन थे पूर्व सर्व प्रकार आगे भाष्य हो गया हे पार्थ सर्वश सर्व प्रकार ही सर्व प्रकार के साथ संबंध करना मम मार्ग अनुवर्तन सब प्रकार मेरे ही मार्ग अनुवर्तन करते सभी मुख्य चाहने वाले अथवा अभ्यद्र चाहने वाले आरती हरण करने के चाहने वाले सब मेरे ही मार्ग अनुसरण करते परमात्मा ही फल देते अर्थात ने स्पष्ट कर दिया जो जैसे फल चाहते हैं है कर्म करते हैं उनके अथिर अच्छा तो फल देकर अनुग्रह करते हैं अन्य कोई निमित्त नहीं राग राज नहीं बोलो संगे मनुष्य ओ षो मित्र